भगवत गीता, शंकरह शंकरह साक्षा व्यासो नाराए स्वयं तेर्विवादे संप्राते न जाने किम् किम नोगिन सांख्यन कर्मण नो न, न, न, न विदया ब्रह्मात्मकबोधन मोक्ष सिंती ना तमेवर पिता तमेवंध सखा तमे तमे विद्या दृविणम तमेव तम मम दीवी मूक कौतिल पंगुम लंघयते गिरी यदे परमांदमाधव श्रीहरी ओं तस्ब्रमणे नभ भगवत गीता, सांकर शांक्य हिंदी भाषावाद सहितम् उपोदघात ओम नारायण पर व्यक्तासंभव अंडसातरस्वे लोका सप्त में अव्यक्त अर्थ माया सर्वथा अतीत और स्पष्ट है संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ है ये भू भू आदि सब लोग और सात द्वीपों वाली पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत है स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य तस्तः स्थिति चकृषु मरीत्यादीन अग्रे सृष्ट् प्रजापतीन प्रवृत्ति लक्षण धर्म ग्राह्या मास उस भगवान ने इस जगत को रचकर इसके पालन करने की इच्छा करते हुए पहले मरीचि आदि प्रजापतियों को रचकर उनको वेदोक्त रूप धर्म कर्म योग ग्रहण करवाया तथा ततः अन्यंचन संदनादीन उत्पाद्य नृवृत्त लक्षण धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षण ग्राह्यामास फिर उनसे अलग सनक संंदनादि ऋषियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण है ऐसा निवृत्त रूप धर्म ज्ञान योग ग्रहण करवाया दिविधोषि वेदोक्तों धर्म प्रवृत्ति लक्षण नवृत्तलक्षण च वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है एक प्रवृत्तिप दूसरा निवृत्तिप जगत स्थिति कारण प्राणि साक्षात अभ्युदयनयेतु तो या स धर्मो ब्राह्मणाद्येह वर्णि आश्रम चेयोर्थिष्ठीयम जो जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों की उन्नति का और मोक्ष का साक्षात हेतु है एवं कल्याण कामी ब्राह्मणादिवर्णाश्रम अवलंबियों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम धर्म है दीर्घेण कालेन अनुष्ठातृण कामोद्भवादीयन विवेक विज्ञान हेतुन अधर्मेण अभिभूजमा धर्मे प्रवर्धम चधर्मे जगत स्थिति परिपालु स आदिकर्ता नारायणाख्योह विष्णु भौमस ब्रह्मणो ब्राह्मण से रक्षा देव्यां वाचुदेवादेन कृष्ण किल संबूव बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी उत्पत्ति का कारण है ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्म की अर्थात भूदेवों ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्रीवासुदेव जी से श्रीदेवकी जी के गर्भ में अपने अंश से लीला विग्रह से श्रीकृष्ण रूप में प्रकट हुए यह प्रसिद्ध है ब्राह्मण से ही रक्षण रक्षित सैदिको धर्म तदीनवाद वर्णाश्रम भेदा ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है क्योंकि आश्रमों के भेद उसी के अधीन है सगवान्शक्ति बलवीय तेजो भी सदा सपन्न त्रिगुणात्मका वैष्णववी स्वाम माया मूल प्रकृति वशीकृत अजह अव्ययो बुद्ध अव्य भूतारोधबुद्ध मुक्तस्वभावेहन इव जात इव चलोह का अनुग्रह कुरन इव लक्ष्यते ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज आदि से सदा संपन्न वे भगवान यद्यपि अज अविनाशी संपूर्ण भूतों के ईश्वर और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं तो भी अपने त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी माया को वश में करके अपनी लीला से शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखते हैं स्व्रयोजनाभाूता निजिघृक्षया वैदिकम धर्मदयर्जुनाय शोकमोह महोदस निमग्नाय उपदिदेश गुणाधिक च अनुष्ठीयम चर्म प्रचय इति अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान ने भूतों पर दया करने की इच्छा से यह सोचकर कि अधिक गुणवान पुरुषों द्वारा ग्रहण किया हुआ और आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तार को प्राप्त होगा शोक मोहरूप महत्मुद्र में डूबे हुए अर्जुन को दोनों ही प्रकार के वैदिक धर्मों का उपदेश किया तम धर्मम भगवता यथोपदिष्टम वेदव्यास सर्वो भगवान गीताख्य सप्त श्लोक सतही उपनिबंब उक्त दोनों प्रकार के धर्मों को भगवान ने जैसे जैसे कहा था ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास जी ने गीता नामक सात सौ श्लोकों के रूप में ग्रथित किया तदम गीता शास्त्र समस्त वेदार्थसार संग्रहभूतम दुर्विगेयाथ ऐसा यह गीता शास्त्र संपूर्ण वेदार्थ का सार संग्रह रूप है और इसका अर्थ समझने में अत्यंत कठिन है तदर्था तदर्थ विभित पद पदार्थ वाक्याय अपि अत्यंत विरुद्धाने का लौकिक गृह्यण उपलक्ष्य अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणाथ संेप करिष्यामि विवरण यद्यपि उसका अर्थ प्रकट करने के लिए अनेक पुरुषों ने पदच्छेद पदार्थ वाक्या और आक्षेप समाधान पूर्वक उसकी विस्तृत व्याख्याएँ की है तो भी लौकिक मनुष्यों द्वारा उस गीता शास्त्र का अनेक प्रकार से परस्पर अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते देखकर उसका विवेकपूर्वक अर्थ निश्चित करने के लिए मैं संक्षेप से व्याख्या करूंगा। तस्य अस्य तीताशास्त्र से संक्षेपत प्रयोजनं परम निश्रेयसुक संसार से आत्योपरमल तत्सर्वकर्मसन्यास पूर्वका आत्मज्ञान निष्ठारूपा धर्म संक्षेप में इस गीता शास्त्र का प्रयोजन परम कल्याण अर्थात कारण सहित संसार की अत्यंत उपरती रूप है यह परम कल्याण सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म से प्राप्त होता है तथा इदम तथा इमं देव गीता भगवता, एव धर्म उद्देश्य भगवता स ही धर्म पदवेदने इति सुपरिया इसी गीता धर्म को लक्ष्य करके स्वयं भगवान ने भी अनुगीता में कहा है कि ब्रह्म के परम पद को मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह गीतोक्त ज्ञान निष्ठा रूप धर्म ही सुसमर्थ है अन्यद अपीत त्रेव उक्तम इसके सिवा कहीं ऐसा भी कहा गया है कि जो नमी न चाधर्मी न च ही शुभाशुभि यशादी का सी लीन तुष्णि किंचित चिंतन जो न धर्मी न अधर्मी और न शुभा होता है तथा जो कुछ भी चिंतन न करता हुआ तुष्णी भाव से एक जगदाधार ब्रह्म में लीन हुआ रहता है वही उसके पाता है ज्ञानम संन्यास लक्षण यह भी कहा है कि ज्ञान का लक्षण चिन्ह संन्यास है यह अभी अन्ते उक्तम अर्जुनाय सर्वधर्मा परित्यज्य मेक शरणं व्रज इति यहाँ शास्त्र में भी अंत में अर्जुन से कहा है सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाप अभ्युदयाथि यवृत्तिलक्षणों धर्म वर्णाश्रन च उद्देश्य विहि स स्थान प्राप्ति हेतु अपिसन अभी सन् ईश्वरापणबुद्ध्याीयम सत्शुद्धवती फिर संधिवर्जिता अभ्युदय सांसारिक उन्नति ही जिसका फल है ऐसा जो रूप धर्म वर्ण और आश्रमों को लक्ष्य करके कहा गया है वह यद्यपि स्वर्गादि की प्राप्ति का ही साधन है तो भी फल कामना छोड़कर ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाने पर अंतकरण की शुद्धि करने वाला होता है शुद्धसत्व से ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्तिद्वारेन ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्व निःश्रेयस हेतुत्व तो अभी प्रतिपद्यते तथा सिद्धांतकरण पुरुष को पहले ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्ति का कारण होने से वह रूप धर्म कल्याण का भी हेतु होता है तथा इमम एव अर्थम अविसंधाय वक्षति ब्रह्मण्याधाय कर्माड़ी योगि न कर्म कुरम इति इसी अर्थ को लक्ष्य में रखकर आगे कहेंगे कि कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर योगीजन जन आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं इत्यादि एवं दीप का प्रकार धर्म निशेय प्रयोजन परम तत्व वासुदेवाख्यम पर ब्रह्म अभिधेय विशेषतः अभिव्यंज विशिष्ट प्रयोजन संबद्धाभिधेयवद्ध गीता शास्त्रम परम कल्याण की जिनका प्रयोजन परम कल्याण ही जिनका प्रयोजन है ऐसे इन दो प्रकार के धर्मों को और लक्ष्यभूत वासुदेव नामक रूप परमार्थ तत्व को विशेष रूप से अभिव्यक्त प्रकट करने वाला यह गीताशास्त्र असाधारण प्रयोजन संबंध और विषय वाला है यतः तदर्थ विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि अतः तद्विणे यत्न क्रियते मैया ऐसे इस गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने पर समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है अतएव इसकी व्याख्या करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ